CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी इस श्रृंखला में आज सुनते हैं छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर मित्रों कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम के इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं छायावाद आखिर है क्या छायावाद वास्तव में हृदय की अनुभूति है यह भौतिक संसार में प्रवेश कर अनंत जीवन के तत्व ग्रहण करता है और उसे वास्तविक जीवन से जोड़कर हृदय में जीवन के प्रति एक गहरी संवेदना और आशा प्रदान करता है इस क्रम में आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका से संकलित एक कविता तोड़ती पत्थर वाह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर वाह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार श्यामतन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत्न गुरु हथौड़ा हाथ करती बार-बार प्रहार सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार चड़ रही थी धूब, गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूब, उठी जुलसाती हुई लू, रूई जो जलती हुई भू, गर्द चिनंगी छा गई, प्राया हुई दुपहर, वह तोडती पत्थर, देखा मैंने उसे इलहाबाद के पत्थ पर, वह तोडती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार एक क्षण के बाद वाह कापी सुघर ढुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर वाह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर वाह तोड़ती पत्थर मित्रो इस कविता में निराला ने युगों-युगों से चले आ रहे शोषित और शोषक वर्ग के बीच के अंतर का वर्णन किया है यथार्थ जीवन से जुड़ी इस कविता में निराला ने पत्थर तोड़ती मजदूरनी का अत्यंत मार्मिक चित्र खींचा है यहां मेहनतकश जनता के प्रति कवि की सच्ची सहानुभूति व्यक्त हुई है गर्मियों की धूप में धरती रूई सी जल रही है और उसके सामने अच्छे घने छायादार वृक्ष भी हैं जो शायद उसके लिए नहीं रास्ते पर बैठी वो पत्थर तोड़ रही है ऐसा लगता है मानो पत्थर पर पड़ता उसका हर प्रहार जैसे समाज सभ्यता और संस्कृति के बहुत लंबे समय से चले आ रहे रूढ़ि बासी जर्जर परंपराओं पर पड़ रहा है मित्रों यह कविता शोषित और मेहनतकश वर्ग की दीन दशा का बखान करती है हम अक्सर ऐसे दृश्य अपने आसपास देखते भी हैं तो क्यों ना ऐसे ही किसी श्रमजीवी वर्ग की दीनता की कहानी को नई कविता का रूप दें तोड़ती पत्थर अभी आप सुन रहे थे यह कविता विषय संयोजन तथा वाचन आलेख रविंद्र कुमार विशेष परामर्श डॉ ज्योत्सना तिवारी वाचन तथा कविता पाठ राजश्री त्रिवेदी ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो सरोज महापात्रा और शानू मुक्तीन निर्माण सहायक विमलेश चौधरी ध्वनि संपादन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति सी आई ई टी -E एनसीईआरटी